नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ उदयपुर से उमा पारी कवियत्री जुड़ी हुई हैं जिनसे हम लोग बातें भी करेंगे और बहुत ही अच्छी रचनाओं को सुनेंगे तो आप सभी की तरफ ऐसी उमा पारी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार रमेश भाई जी जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए आप क्या करती हैं मैं विसर्जन विधा से जुड़ी हुई हूँ और अभी वर्तमान में प्रयास कर रही हूँ कि मैं अच्छा सृजन करू इसके अलावा मैं शिक्षण कार्य से भी जुड़ी हुई हूँ और संगीत से मैंने विशारद किया है तो संगीत में भी मेरी एक अच्छी रुचि है और मैं चाहती हूँ कि अपने सृजन और संगीत के माध्यम से मैं समाज की जितनी भी बुरैया हैं समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो लोगों के सामने और उनको समाप्त करने का प्रयास करूं। उमा जी बहुत ही अच्छा ख्याल है आपका बहुत ही अच्छे विचार है आपके और मैं चाहूंगा की आप इस विचारों को लेकर जो आप करना चाहते है वो जरूर करे आपको सफलता मिले ऐसी शुभकामना करता हूँ मैं और मैं चाहूंगा की आप एक बहुत ही सुंदर रचना जो हमारे श्रोताओं के लिए अभी सुनाइए आप ये जो रचना है ये मैंने सामाजिक मुद्दों को उठाकर ही लिखी है मिटा दे, की, जलन, थोड़ी थोड़ी, वो सावन दे की, जलन थोड़ी थोड़ी नहीं मन के तम को मिटा दे जो मन के तम को वो बचपन का सिलाओ मिटा दे हृदय की जलन थोड़ी थोड़ी वो रावन का सिलाऊ की, जलन थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छा टूट के रो भी बिखरे उन्हें सब संभाले और जिसकी अमानत उसी के हवाले ले जरूर झूमू और सबको गले से लगा लूं मैं झूमू और सबका लालिंगन कर लू ऐसी तड़पन कहा सिलाऊ मिटा दे जलन थोड़ी थोड़ी वो सावन कहा मिटा दे दल की जलन थोड़ी थोड़ी दोड़ी। दोड़ी। ना हो स्वार्थ कोई ना हो कोई लिप्सा सब प्रेम करे ना करे कोई ईर्षा पराई खुशी में अब मुल के भूमि की रज और प्रकृति में पलता मातृभूमि की रज और प्रकृति में पलता ऐसा जीवन मिटा दे कहा की जलन थोड़ी थोड़ी कहीं जोश भर दे कहीं धर दे गुनाही को जो अब शर्मशार कर दे सभी को जमाने में न्याय दिलाए बुझे जो पैनी चले कातिलों के गले पर जो पैनी चले कातिलों के गले पर वो कलम कहा से लाऊ मिठा दे हृदय की जलन थोड़ी थोड़ी स्त्री को जो सताए दुराचारियों को देश को बिगाड़े उन भ्रष्टाचारियों को दूषित पवन को आतंक को दहेज को अपराध करने सजी हर सेज को सुला दूं जिसमें बुरी हर बला को सुला दूँ मैं जिसमें बुरी हर बला को वो कफन कहाँ दे मिठा की जलन थोड़ी थोड़ी वो सावन कहाँ सिलाऊ मिटा दे की जलन थोड़ी थोड़ी उमा जी बहुत ही प्यारा सा कविता आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारी सभी लिसनर्स बहुत ही सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इस रचना के बाद एक और रचना हम सुनेंगे उमा पारिक जी से तो मैं चाहूंगा कि उमा जी ये सब जो रचनाएं आप लिखती हैं थोड़ा सा अपने बारे में लिखने का जो तरीका है आपका या कब लिखती है कैसे आपके पास ये विचार आते हैं उसके बारे में बताइए जब भी कोई समसामिक घटना को देखकर या जब भी कोई ऐसी घटना सुनती हूँ अपने आसपास देखकर तो उस वातावरण को देखकर अपने आप अब ऐसा एक थीम बनती है दिमाग में कि भाई अब लिखना है उसको शब्द ईश्वर प्रदत्त है शब्द अपने आप अपने आप शब्द आने लगते हैं और बस रचना बन जाती है <laughs> <laughs> mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. चौधवी का चाद हो, छताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौधवी का छताब हो।, हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौधवी का छ झील में हसता हुआ कवल चेहरा है जैसे झील में हसता हुआ कवल या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल जाने बाहर तुम किसी शायर का खाब हो चौधवी का चांद हो या फताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम ला जवाब तो का क्छ हो ठो पे खेलती है तब सुजय पे खेलती है तब की सच सजदे तुम्हारी राह पे करती है कश दुनिया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 जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब लाजवाब हो चौधवी का चांद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए। मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे रेडियो विशेष इस कार्यक्रम में हमारे साथ उमा पारीख हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी रचनाओं को हमने उनका सुना अब एक आखिरी कविता उनसे हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार उनका बहुत बहुत स्वागत है अभी वर्तमान में जो हम हम जब इस पृथ्वी पर आते हैं हम जब इस धरती पर हमारा हमारा जब जन्म होता है तब हम तब हम हमें नहीं पता होता है कि हम जो जैसे जैसे हम इस हार्ट होते हैं बहुत प्योर आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा होते हैं लेकिन जब हम हम जैसे जैसे इस, इस दुनिया के तन में रंगते जाते हैं जैसे जैसे इस दुनिया के आवरण को देखते जाते हैं तो हमारा जो जो जो मतलब आंतरिक हमारा सौंदर्य होता है, है, है। है ईश्वर हमें देता है, वो खत्म होने लगता है। तो इस के परपच, इस गीत गीत के को लिखने का मेरा ये उद्देश्य। ये उद्देश्य, उद्देश्य कि मैं किस तरह से उस अंधकार और उस टिमर को मिटाऊं। मिटाऊश कृत निश्चल हृदयों पर जब कालिक की कालिकुहार गिरे उन कलुषित और प्रासादों से मैं हटाने हूँ ईश्वर कृत निश्चल हृदयों पर जब कालिक की पुहार गिरे उन कलुषित और प्रासादों से मैं तिमिर हटाने आई हूँ शांत शीतल सी फलाने आई हूं। चलाने आई हूं। चलाने आई हूं। हमारी स्वतंत्रता को इतने साल हो चुके हैं लेकिन आज भी बहुत से तबके ऐसे हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं उनके लिए मैं अपनी अगली पंक्तियां समर्पित करती हूँ की झरझर मानस चिर आहत मन का जो मैं भुव उठाने आई हूँ निष्ठुर चरणों का जो कुचला मैं उसे उठाने आई हूँ चले, पीड़ चले चले वो जीने में अब दवा लगाने आई आई आई हूँ अब इस भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ अपनी अगली पंक्तियों में कि हो सकल स्वस्थ उन्नत हो होदेश पय पानी पावन प्रदेश हो सकल स्वस्थ उन्नत हो देश होदय पयित पावन प्रदेश मानस शुद्धि संकल्प यज्ञ प्रज्वलित कराने आई हूँ मानस शुद्धि संकल्प यज्ञ प्रज्वलित कराने आई हूँ भोके खाते। जो भोके खाते, वो भी जगाने हूं। हूं। हूं। हूं। फिर अपनी अग्नि पंक्ति हो न मैं दीप हाँ जलाने आई मैं हर भारतवर्ष की व्यक्ति के लिए मंगल कामना करती हूँ कि हर नर की हो सूफलित सबले सबले स्वतंत्र सासे। आसे सब स्वतंत्र स्पंदित स्पंदित हर नर की हो दूषित कुत्सित कलुषित मलिन सी सोच मिटाने आई हो दूषित कुत्सित कलुषित मलिन सी सोच मिटाने आई हो you are अच्छी जो प्रस्तुति है अभी हमने उमा पारिक से सुना मुझे लगता है कि ये हमारे देश के धरोहर पे और हमारे जो निजी संस्कार है उसके ऊपर उन्होंने इस चीज को बताने की कोशिश कविता के माध्यम से मैं जब भी समाज में कोई भी बुराई को देखती हूँ या किसी भी चीज को देखती हूँ वो वो मेरे मन में चीज थी, के प्रति आ जाती है और वो, वो जो टीज है वो मैंने अपनी चीज में बताने का प्रयास किया है उमा पारिक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ हो और मैं चाहूंगा कि एक दूसरी रचना जिसको गाएंगे आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए वो किस विषय पर आपने तैयार किया है ये रचना मैंने मैंने अपने सृजन में कैसा सृजन चाहती हूँ अपने लिए और हर सृजन को अपने अंदर किस तरह भाव रखकर सृजन करना चाहिए उसके लिए मैंने ये गीत लिखा है जो मैं प्रस्तुत करती हूँ हो राधुर अधर पे गीत गुनगुनाऊ हो रा मधुर अधर पे गीत गुनगुनाऊ आय शब्द शब्द लेनी चलाऊ हो राजिनी मधुर अध्यय पे गीत गुनगुनाऊ भर भर के करुणा भी देना हृदय पे ताज बांधू भर भर के करुणा भी देना हृदय पे ताज बांधू और फिर कलम से मैं और फिर कदम से तार पे छन कर मैं लगाऊं और फिर कदम से तार पे छन कर मैं लगाऊं आयशा शब्द शाख देखने मैं लेखनी चलाऊं हो रागिनी मधुर हो रागिनी मधुर मनस में उठते भावों की निज उर्में बीज बोदू मनस में बाज बोध धरती सी भोग पीर सघन वृक्ष मन कु जाऊँ धरती सी भोग पीड़ सघन वृक्ष मन कु जाऊँ आये शब्द शब्द में लेखनी चलाऊनी मधुर अध गीत गुनगुनाऊ जो भी सुने हो मन रावण फूटे करुण धारी जो भी सुने हो मन द्रवणी फूटे करुण धारी शब्दों में रस की धार हो आनंद मैं लुटाऊँ हो शब्दों में रस की धार हो आनंद मैं लुटाऊ आए शब्द शब्द न मैं लेखनी चलाऊँ हो मधुर अधर पे गीत गुन अपनी अपनी रचना का अंतिम बंद चाहे कोई प्रसन्न हो चाहे कोई रूखे चाहे कोई प्रसन्न हो चाहे कोई रुके माशार दे की बेटी हूँ मैं शार देगी चलाऊ हो राधु हो रा मधुर उमा पारिक जी बहुत ही प्यारा सा कविता आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा होगा और इस कविता को जिस तरह से आपने बताया है और अंतिम बंद जो था बहुत ही खूबसूरत आपने बताया कि मा शारदे की बेटी को सृजन आपका कार्य है ये आपने बताया है थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने गले लगा लो ऐ मेरे ही। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमारे तुमको क्या बच्चा कि तुझे कितना प्यार है मुझको अपने मैं ये तुमसे कितना प्यार है मुझको अपने गले लगा लो मैं के तुमसे कितना प्यार है मुझे तुम अपने तुम मदशाले बन जाते हैं तुमको छू कर पवन झकुर खुशबू लेकर जाते हैं लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं दिल थामे रह जाते हैं दिल से दिल के तार मिला लो है मेरे हम राही तुमको क्या बतला मैं बतला तुमसे कितना प्यार है मुझको अपने कहलाता है सोना बन कहलाता है हर मंजिल पर मुझको संभाल मेरे हम रही तुमको क्या मैं कि तुमसे कितना प्यार है मुझको तो अपने गले लगा लो मेरे बच लाऊ मैं ये तुमसे कितना प्यार है मुझको अपने गले लगाओ